कुंडिकोपनिषद यह उपनिषद सामव्य से संबद्ध है इसमें मंत्र क्रमांक एक से तेरह तक सदगृहत् के दायित्व पूरे होने पर सन्यास आश्रम में प्रवेश तथा उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला गया है उसके बाद सन्यासी की अंतर्मुखी साधनाओं का उल्लेख किया गया है कहा गया है कि पहले जब ध्यान के माध्यम से उस ब्राह्मी चेतना की अवतरण प्रक्रिया का बोध करें और सर्वत्र उसे आत्मचेतना के रूप में समयाप्त अनुभव करें इसके बाद तन्मात्राओं के संयम के द्वारा अनाहत नाद के माध्यम से जीव चेतना के उन्नयन की साधना संपन्न करें इसी विशिष्ट साधना क्रम का यहाँ स्पष्ट तो उल्लेख किया गया है शांति पाठ है आप्यामां प्राण चक्ष मथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनमं ब्रह्म निराकु माँ ब्रह्म निराको अराकणम अस्तुराक मेस तदात्मन य उपनिष्सु धर्मास्ते मयि सन्त ते मय शांति ओं शांति शाति शाति हरि ओम मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें वाणी प्राण नेत्र कान बल एवं सभी इंद्रियाँ विकसित हो समस्त उपनिषदें ब्रह्म हैं मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे मेरा परित्याग न हो न हो इस प्रकार ब्रह्म में निरत लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो हमारे त्रिविध तापों का शमन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो ब्रह्मचर्याश्रमे छेड़े गुरु शुश्रूषणे रत वेदानुपज्ञाता उच्यते गुरुनाश्रमी वेदों का अध्ययन करने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष को गुरु अपने घर जाने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं वह व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है दारह सग्निमाय शक्ति ब्राह्मे मिष्टि जगेता अहो अहोरात्रि निर्विपेत बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुकूल स्त्री को स्वीकार करके तथा अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्मयज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन यापन करे संविभ्य सुतान ग्राम्य कामांड्य चरन वन मार्गे न शुचय से, से परिभ्रमण तदनंतर अपने पुत्रों में धन को बांट करके ग्राम अर्थात गांव घर से संबंधित सभी कार्यों को पुत्रों को सौंप करके पवित्र देश अर्थात क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए वायुभक्षों कंदमक स्वरि समाप्याथ पृथ्व्या सन्यासी को वायु अथवा जल सेवन करके अथवा विहित शास्त्रानुमोदित कंधमूल आदि से सतत अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए साथ ही संसार को शरीर तक सीमित मानकर मोह ममता अश्रुपात नहीं करना चाहिए सहते तेन पुरुष कथम सं उच्चते से सनाधेयो यस्तु कथम संस्त उच्यते परंतु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं कहा जा सकता है यह तो साधारण नियम का पालन है सन्यासी के नियम इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं तस्मात्ल शुद्धांगे संसम संहितात्मनाम्य वान प्रस्थम प्रपद्यते इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए सन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं अग्नि का परित्याग करते हुए वाण प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए लोकवदय भार्यसक्त वनम गतिय्य सत्यक्ता संस्थित सुखमुति मुझा किंवा दुखम अनुस्मृत भोगांस्योचिता गर्भवास अभयाधीत शीतोष्णाभ्याम तथा वचन साधारण लोगों की तरह स्त्री एवं सांसारिक सुखों का परित्याग कर ज्वन में गमन करके अनुष्ठान आदि करने से क्या लाभ है अथवा गर्भवास के भय से ठंडी गर्मी सुख दुख आदि से भयभीत हुआ मनुष्य सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है गुह्यम प्रवेशुमेक्षापी पदम पदम बनाती सन्यापी अपुनरावर्तन युजा आवाहमी अथाध्यात्मंत्रपेर येक्षा मुेजा का साोपस्थलो मरी वर्जये ऊप बागो अनेकेतरे भिक्षासी निध्यासनम दध्याम धारे जंतुसंरक्षण तदपी श्लोका पुंडिका चमशम त्रिविष्टपमं उपा नौतोपातनी कंथा कौपीना छादन तथा पवितम स्न च संगमेव अथ अतिरिक्त सर्व तत्पर्य इस प्रकार के कृत्य करने का कारण यही है कि वह सन्यासी उस गुण परम पद में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है वह सदा ही आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है तथा काशाय अर्थात भगवा वस्त्रों को धारण करके दीक्षा ग्रहण कर लेता है कुक्ष अर्थात कोक का और उपस्थ जन्द्रिय स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का छोर करा लेता है वह अपनी दोनों भूजाएं उर्ध की ओर करके इच्छानुसार भ्रमण करता है गृह विहीन व भिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन करता है उसे निधिध्यासन करने करते रहना चाहिए जंतुओं से संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किए रहना चाहिए कमंडलू चमस छीका त्रिविष्ट जाड़े से रक्षा हेतु तो गुदड़ी कौपिन अर्थात लगोटी स्नान करने के लिए धोती एवं अंगोछा पास में रखना चाहिए इन वस्तुओं के अतिरिक्त और सभी कुछ सन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए नदी पुली नशा सात नात्यर्थम सुख दुखा ध्यान शरीरम उपतापयेत वह यदि चाहे तो अपनी इच्छानुसार नदी के तट पर सहन करे बिना कोई विशेष कारण के शरीर को सुख दुखादि द्वारा प्रश्न नहीं देना चाहिए स्नानम पानम तथा शौचम अद्भिपूताचरेत तोयम आरो न तुष्चेत निंदित न तपेद पर स्नान के लिए पीने के लिए तथा शौचादय के लिए शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए वह न तो स्तुति प्रसन्नता आदि से प्रसन्न हो और नहीं निंदा अपमान होने पर किसी को साप आदि ही दे भिक्षा पात्र स्नान द्रव्यम अवर एवं उपासनो यथेन्द्र जपे सदा भिक्षा के लिए पात्र तथा स्नान आदि के लिए जल जिस किसी भी तरह से मिले उसे प्राप्त करना चाहिए इस प्रकार से अल्पम श्रेष्ठ आचरण को स्वीकार करके यति को सदा ही जप करते रहना चाहिए विश्वाय मन संयोग मनसा भाविएुति आकाशाद वायुर्वायु ज्योतिर्ज्योतिष आृथिवी एस भूता प्रपत्म अजरम अक्षरम प्रपत्खंडसुखा बोध बहुतां विश्वीचय उत्पत जन्ते विली जनते महाजाम सुधिजन को अपने मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह विश्व रूप ब्रह्म और मनु अर्थात प्रणव रूप अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही हैं आकाश वाय। वाय। वाय। से वायु वायु से ज्योति अर्थात अग्नि ज्योति से जल और जल से पृथ्वी इन सभी भूतों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है उसे उस ब्रह्म को मैं प्राप्त हुआ हूँ अजर अमर अक्षर अद्य को मैं प्राप्त हुआ हूँ मैं अखंड सुख सागर रूप हूँ मेरे मध्य में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा प्रादुर्भूष एवं विलीन होती है यहाँ ब्राह्मी चेतना के सूक्ष्म से सूक्ष्म में क्रमशः अवतरण का ध्यान बतलाया गया है आगे इसी चेतना के स्थूल से सूक्ष्म में आरोहण की साधना पर भी प्रकाश डाला गया है न मे दे संबंधो मेघेन एवं विहार अतः पुतो में तग्रत स्वप्न सुसुप्त मेरा इस शरीर से उसी तरह का संबंध नहीं है जैसे आकाश का मेघ से कोई भी संबंध नहीं रहता अतः इस शरीर के जागृत स्वप्न और सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में मेरा जीवात्मा का क्या संबंध है